बैक वो बचपन से ही माता पिता के साथ शहर में रहकर पला बढ़ा और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वही नौकरी कर रहा था उसे ग्रीन कार्ड भी मिल गया था वो लंबे समय बाद भारत लौटा था और आजकल समय निकालकर अपने पुश्तैनी गांव आया हुआ था गांव आकर उसे लगा जैसे समय ठहर सा गया हो सब कुछ लगभग वैसा ही लग रहा था जैसा वो बचपन में देखा करता था आज वो अपने अनुभव सुनाता हुआ दादाजी के साथ खेतों की ओर जा रहा था कि वो वहाँ कैसे कैसे रहा कैसे पढ़ा कैसे अब तक एक बड़े दफ्तर में वहां के लोगों के साथ काम करता रहा है उसके दादा बड़े ध्यान से सुनते चल रहे थे वो बता रहा था कि वहां की एक बात जो उसे सबसे अच्छी लगी वो थी वहां अनजान लोगों का भी एक दूसरे को देख कर और हाय हेलो कहते हुए निकलना तभी कंधे पर झोला टांगे सामने से आते हुए एक अधेड़ आदमी ने पास आने पर कहा दादा राम राम जवाब में उसके दादा ने भी राम राम कही और दोनों आगे निकल गए उसने पूछा दादाजी ये कौन थे दादा ने कहा पता नहीं बेटा कोई राहगीर होगा खैर तुम क्या कह रहे थे उसने कुछ कहा नहीं और दादाजी के साथ चलने लगा